यह प्रवचन हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी गुण महाराज द्वारा श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 21 के इश्लोक 19 और 20 पर दिया गया हरिद्वार में वर्ष 2001 में 1 से 7 मई तक आयोजित वेणुगीत सप्ताह के अंतर्गत कालीन बैठक में यह संपन्न हुआ Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om namo vasudevaya Gago pa kaera nubanam nayatoru dara. Gago pa kaera nubanam nayatoru dara. Wielu sane hikalapadeistanu britsu sakya. Wielu sane hikalapadeistanu britsu sakya. Aspanganam gatima tam pu lakasta luna. Aspanganam gatima tam Nilio pasze krtala szalajor wichitram. Nilio pasze krtala szalajor wichitram. Ewam widha bhagavato. Ewam widha bhagavato. Ja wrinda vanaczarina. Ja wrinda Ridastan Mayatanya Juhu Ridastan Mayatanya Juhu Gago Pacera Nubanam Najetu Rudara Gago Pacera Nubanam Najetu Rudara Bejruswana i Kalapada Istanu Astandanam gatimatam pulakasta runa. Astandanam gatimatam pulakasta runa. Niryog pasha krtala ksana yor wichetram. Niryog pasha krtala ksana yor wichetram. Niryog pasha krtala Haridas Varjatrena jatartanamno. Ase Adri Pate Mahima. Aho sri braj humu. श्री वृंदा बने स्थिता सर्वे अपि अत्र प्रत्यह चरा चरा परम धन्या अब आगे गोपियां प्रश्न करती हैं कि हे सखियों गिरिराज गोवर्धन तो हरिदास वर्ज के रूप में प्रसिद्ध हैं और जैसा इनका नाम है वैसा गुण है वास्तव गायों के पोषक हैं इनकी महिमा को क्या कोई कह सकता है Sri Braj Bhumine, Sri Binda Vanna Stup Dzittanewiczara, Rasar Dzjibha, Vissar Paramdhanneha. Kyaha, idam tu Ativi Sitram, Gopai Bane Bane Samcharia Toho, Tayoho, Ram Krishnayo, Madhurpadai, Maha, Binalunade, Sali Gati Manta, Tesam Sam Aspandanam, Sthhawar Dharma, Tarunam, Puluko Jangam Dharmaiti. गई करित्या गोपों के साथ अनुगनाम अर्थात बने बने एक बन से दूसरे बन में चराते हुए कृष्ण और बलराम चलते हैं तथा मधुरे शब्दों वाले महावेणु के नाद से वेणु के महानाद जो वेणु का नाद करते हैं तो स्पालुह्रित सु शरीरधारियों में Jo Gati mantah, gati walay Tesam aspandana Jó chalne walay hain Unimem bilkul hila duna bandh hoja Jace gaud Ya hariniya A Iskarthay ki unimem asthavar dharma hoja To gati matam aspandana Jó चलने वाले जीव हैं, दौड़ने वाले जीव हैं, वो बांसुरी के स्वर को सुनकर स्तंभ भी हो हैं। तो स्थावर का धर्म हो जाता है, जैसे ब्रिज और ब्रिजों में तरुणांपूलक हो और ब्रिजों में पूलक होने लगता है, तो ये जंगम धर्म है, जो चलने वाले जीव उनका ये सोहबा है। तो सरकेश्वर के � चार तो नहीं होते नहीं चार का कुछ स्वभाव प्रकट हो जाता है ऐसे वृक्ष ऐसा नहीं कि एक स्थान से उखड़कर दूसरे स्थान पर चलाया जाए लेकिन जो भी चार के स्वभाव हैं वे वाला गतिमता मस्पंदना और तारुणा हम पूल का कृष्ण बोल रहे हैं दूसरे बंद में चलते हैं वो के लिए गावों को कंट्रोल में रखने के लिए जो साधन है वो लेकर के सोल्टे हैं दो प्रकार के साधन निर्योग और पास निर्योग कार्य होता है नित्रा निर्यो निर्योज्यन से बद्ध ध्यान से अनेन ऐसे निर्योग निर्योग के कार्य जो लोग पशुपालन किए हैं जानते हैं उसको मुजपुर में छान का सुरिकाए को छांद बांध छांद छोटा छोटा बंधन होता है तो कभी-कभी एक पशु को उसके अगले पैर से बांधते उसके दोनों पैरों को सटा करके बांध देते सो so, बैठ सके लेकिन बहुत तेज गति से भाग ना इसको <laughs> छांद कहते अथवा एक पशु को ऐसे करके और एक पशु को ऐसे करके उनका एक-एक पैर बांध दे इसको भी छान कर वो कसू एक बंधन में रहते विपरीत साइड में करते एक कसू अगर ऐसे खड़ा है तो दूसरा ऐसे खड़ा तो जो लोग शहर में रहे और नहीं लोग तो नहीं समझेंगे गाय विरोध नहीं करती गाय बेचारी गोपों के कंफर में रहती है विरोध कैसे करना और वो इसलिए मानते हैं कि बच्चे को कभी खाना होता है कभी खेलना होता है कभी होता है मान लीजिए गाय का पेट भर गया है एक बार दे है खेलने के लिए काम करने के लिए है किसी दिन खेती का ज्यादा काम होता है तो बांध więc कंट्रोल पिनिया बिल्कुल एक गांकिस इज है समझा जा सकता तो निर्ज और पास पास का बैल या दुष्ट को पकड़ने के लिए उनको खींच करके वश में करने के लिए होते है, लंबा, लंबी या कभी-कभी किसी बसु को, बशरे को या और को बांध करके रखते हैं और उसकी लंबाई मिस्तिक होती है, उस लंबाई के अंदर सकता है का बंदी, पास और क्योंकि कृष्ण बलराम चल रहे हैं तो बहुत सुंदर है बहुत सुंदर छान और पास निर्जोग और पास ले निर्जोग को लिए हैं कम्बधे पर और पास को पास तो ये कहीं एक एकड़ियाँ हुए तो सीम में लपेट लिए हैं पगड़ी को और बाहर गाय चलाने में ऐसा नहीं है कि बक्सा लेकर चले या ऐसी लेकर के चलें ग्रीफ क� शरीर में ही सारा स्थान रहता है कल तो हम लोग देखते हैं मैकेनिक लोग खुल पॉइंट फाल्ते हैं और बहुत प्रकार के औजार फाइल्स के पैकेज में चाहे ढंग से रखते काम करते हैं श्री कृष्ण बलनाथ श्री गोपाल हैं इसलिए दायों के पालन और नियंत्रण के व्यवसाय में जो समान हर्ष को दिए होंगे एक कोमल-कोमल और काले-काले केशों के ऊपर पगड़ी के ऊपर जो पास है वो बहुत अच्छा लग रहा है अथवा निर्योग को फबड़ी में बांधे हुए और पास को गर्दन पर रखे हुए जो भी हो बिल्कुल कमर कस करके तैयार हैं कर्म भूमि में भगवान धिया करके मेहनत करके गोपालन कर रहे हैं तो इससे निर्जोग और पास से कृत उत्पादित, इतने लक्षण और विचित्र लक्षण कार्य सिंह हैं इस सिंह है से बहुत सुंदर लग रहा है सीरसी निर्जोग वेस्ट लेना सीर में निर्जोग वेस्टन किए हैं ऐसा नहीं है कि अब कृष्ण की जितनी घूमिये हैं उतना छान लेकर के घूम रहे हैं कुछ है जब गोचारक गोचारक बन तो bardzo by बड़े żebyśmy byli w कि नहीं हम 100. I तो एक दो to दे दिया गया 100. I to 100. Ha, I to 100. I to है चाहे का पास दे कि चारों तरफ गला में वे लगा लिए हैं पास पास ढो रहे हैं वेस्टोनन तो इससे लक्षण प्रकट हो रहा है लक्षण क्या है, है? लक्षण की गोप परिवृद्ध श्रेया विराजमानित्व विराजमान गोप परिवृद्ध परिवृद्ध का होता है Dal naik Paribred Miantolabos Samażde Aświat Goponke Naik Hain Kaumun Rek Lekin Yahi Naik Hai Bhatpuri Mie Bansai Tahtae Das Larkonke Naik Paribred Anubhavi असेस nie, इस तरह से विराट रह और अति विचित्र बहुत सुंदर लग रहा है अनुवन प्रत्येक वन माथुर मंडल में जितने है सभी में प्रवेश करते हैं कोई अच्छा गोचारण कर रहे हैं तो बस गोचारण कर रहे हैं ये नहीं कि भगवान को और भी बहुत फिक्र लगी है कि ब्राह्मण में ना ब्रह्मचर्य से शासन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इंद्र क्या कर रहे हैं जरा फोन करके उसको पता लगाएं गाय चला रहे हैं तो गाय चला रहे हैं और उसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं केवल खेलना तो कोई काम नहीं है आनंद में खेलते हैं करते हैं लेकिन और दूसरा कुछ भी उसमें लगता है भगवान का और जगत से कोई संबंध ही नहीं है के वो प्रचार कर रहा है इस तरह से मनुष्य को चाहिए जो काम करे तो करे अनासर्मन उस समय और काम को और संसार को भूल जाना चाहिए जॉब कर रहे हैं तो बस यही कोई समझे कि जॉब के अलावा कुछ करता ही नहीं भागवत पढ़ रहे हैं ऐसा लगे कि भागवत के अलावा कोई व्यक्ति काम जानता ही नहीं भगवान का सेवा कर रहे हैं तो ऐसा करें कि चित्त को बांट करके नहीं आनंदमय हो जाए इस तरह दोनों भाई गोचारण में लगे हुए बहुत सुंदर उनके वेणु के प्रभाव कामते वर्णन करते ही गोपियां के अद्भुत वासुरि बजाते हैं श्री बलराम जी को उनका नाम ले रहे हैं तो भाव गोपनार्थ में पहल पूर्वक वास्तव में तो कृष्ण के बहनों धणुनाद का वर्णन करते हैं वेणु से निकलने वाले जो शब्द हैं उनके लिए कल पदई शब्द का पूरा कल का है मधुर अद्भुत मनोहर पद जिन में है पद का है सौ ऐसे स्वरों स्वरों वाले पास ऐसे ऐसे गीतों से जड़ चेतन और चेतन को जड़ बना रहा है तेज प्रकार में ब्रिंदावन में अस्तित्व समस्त चार चर जीवों के स्वभाव का बोधन किया जा रहा है। यह सबसे काले बोधन किया जाए कि कृष्ण और बलराम ब्रिंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी मुख की स्वभाव को निहारना यही नेत्रों का फल है, और दूसरे में गोपों के बीच बैठकर के किस प्रकार गोष्ठी कर रहे है बच्चे że बजा रहे हैं इसका w हुआ बहुत संक्षेप में मैं momencie, कह रहा tym और इसके बाद tym के że का tym किया गया यह tym कौन że w tym momencie, że कृष्ण tym momencie, रहा है इसको बन का हुआ हरणियों के सौभाग्य का वर्णन किया गया जो कृष्ण को आकर के प्रेम से देखा करती हैं। के सौभाग्य के बाद देवियों के सौभाग्य का वर्णन करती हैं जाती हैं कृष्ण को देखती हैं और अपने पतिओं को जाती हैं। और के किया गया। नदियों के नदियों के सौभाग्य के बाद मेघों का सौभाग्य वाला किया गया मेघ के बाद पुलिंदियों के सौभाग्य का वाला किया गया पुलिंदियों के सौभाग्य कब्जें करने के बाद सी गुबरधन्ति के सौभाग्य का वाला अंत में यहाँ सब के सौभाग्य का वाला असल सुखदेव को सामे अब नरगीत का उत्संधार करते ही कहते हैं ब्रिंदावन चारिला भगवता हम विधा यह क्रीडा ताह गोप्यमिथवारम्त्या तर्मायताम्यज्ज्यो एवं विधा एवं कि इस प्रकार की अनंत अनंत लीलाएं एवं विधा इब्रिशत ऐसी अनेक लीलाएं ब्रिंदावन भगवान करते रहते हैं ब्रिंदावन एक तो भगवान है भगवत, भगवान की क्रीड़ा है। तो भगवान का अर्थ है जो अपना अशेष ईश्वरज्ञ प्रकट किए हैं, जो छह भगवान को पूर्ति या प्रकट किए हैं, उन भगवान के और वह भी ब्रिंदा वन शारी या वन बिहार और ब्रिंदा वन में बिहार कर रहे हैं, ब्रिंदा में क्रीड़ा कर रहे हैं, अनेक प्रकार की क्रीड़ा कृष्ण की क्रीड़ाएं ही उनकी लीलाएं सहज खेलना चलना बांसुरी बजाना तो वृंदावनचार्य वृंदावन बिहारी भगवान की जो जो लीलाएं एवं मिठास प्रकार की लीलाएं तो गोपियां मिठा तह वर्ण करते गोपियां परस्पर में श्रवण करती रहती हैं हमेशा यह तो थोड़ा सा है नमूना पेश थोड़ा सा मैं दिया और कृष्ण लीलाओं का वॉल्यूम करते करते गोपी तन मायाता को प्राप्त हो जाती है मायाता तो तत्व का कह है कि यहां क्या अर्थ है तत्व का पालन का अर्थ है कि भगवत मायाता तो कृष्णमय हो जाते हैं कृष्ण का वर्णन करते करते और निष्का कृष्णमयताम प्राप्त तब के स्थान पर कृष्ण रखेंगे तो परस्पर में कृष्ण हो जाती है तो कृष्ण में जो भी वृंदावन में लीला करते हैं उसी को दिनभर करती रहती है और यह अभी की नहीं आगे चलकर के जो गुरुदेव धारण होगा राज विहार होगा सब का समावेश कर रहे हैं सुदेव गोस्वामी इस लीला के संपर्क के बहुत बाद में बोल रह तो एवं विधायशिल लगा रहे एवं विधार भगवान की जो भी दिलाए हैं गोपियों का यही कार्य थबौर बनकर का। कोई गोपी कृष्ण बन करके कहती थी, हे गोपो ब्रिंदावन में आग लगी है आंखें बंद करो बंद करो तो सब गोपियां बंद कर लेती और, और दूसरी गोपी मुख को बांध करके फाड़ करती ऐसे और अपने वो nie के छोर को to nie ma żadnych problemów, to nie to मैंने इससे त्राण का उपाय सोच लिया यह कह कर के अपनी हनी को गोवर्धन जैसा उठा ले तिरछा खड़ा होती थी और सब गोपियां कर निकट ऐसे राहती थी इंद्र की हो होए बच रही इसontan माया का कोई गोपी यशोदा बनती थी, थी तो कोई दूसरी गोपी उसके स्तन का किनकर करते से गोबन लेकर कौन पुतना बन जाती थी कोई गोपी कृष्ण बन कर उसको मारने का नाटक करते है या तनमायता हो जाती केवल कृष्ण मायता अथवा क्रीड़ा के लिए शब्द लगेगा क्रीड़ा मायता में कृष्ण जो जो लीला करते थे तो गोपियां ऐसा करती थी कि बस ही हो जाती लगता था कि वही में लेकिन वासरी वादन का वर्णन करते थी तो वासरी बिल्कुल ऐसे वादन की मुद्रा नहीं हो जाती थी। ऐसे जाने रहता और जो विक्रड़ा क्रीड़ास्तनमयतां जयु यह वर्णनमय हो जाती थी वर्णनमते के साथ तत् शब्द लगे के वर्णन जैसा वर्णन करती थी तो वर्णन ही करते रहते थे अब दूसरा कुछ भी स्मरना नहीं आता था So, je krishna Yak krila, jeb talmaeta, saptat kie astan par Krishn, ya krila, ya brinda ban, ya varanam, jobi laga saktey sotpantokta. Krishn hojatey krila mahe hojatey the, or kuch bi smar nahi तनमयता का अर्थ है जैसा पहले वर्णन किया गया है बाद में वर्णन किया गया है जितना जितने कृष्ण की लीला का वर्णन करते थे उतना उतना विरह का दाह बढ़ता जाता गोपियां दुखी रहती आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते निन्नु दुखे न वासरण बहुत कष्ट से दिन देता थी जितना वर्णन करते थे उतना ही और दाह होता है यही है गोपियों का सौभाग, भगवान के प्रति जितना प्रेम होता है, उतना ही प्रेमाग्नि का दाह भी होता है। तो कभी चैन से नहीं रहते सुख से नहीं रहते थे, दुख नहीं दूर रहते इसका यह कि यह इस प्रकार कृष्ण दीला का विषय गान करते रहते थे। सिंह सुदेव गोस्वामी maharad परीक्षित के साथ बैठे हुए ऋषि मुनियों को राजर्षियों को एक दृश्य बता रहे हैं कि भगवान क्या है उनका सौंदर्य माधुर्य गुण आदि क्या है और उनसे प्रेम करने वाले किस किस प्रकार के लोग हैं यही यही वास्तव में भगवान ने की है में और किसी भी वक्ता के कुशलता यही है कि वह भगवान को और भगवान के प्रेमियों को प्रस्तुत कर जन पर सामने भगवान ये हैं और भगवान के भक्त प्रेमी ऐसे-ऐसे होंगे श्रीमद्भागवतम में यही दो कथा है भगवान के, के बल को भगवान की कृपा को भगवान के ये सब प्रस्तुत किया गया है और किन-किन लोगों ने भगवान के लिए कितना प्यागा है या कितना प्रेम किया इसको दिखाया है तो सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं कहे बल्कि ये कहेंगे कि परम पूर है अवस्था में श्री गोपिया कृष्ण से प्रेम करने में और कृष्ण के लिए कृष्ण प्रेम में बाधक स्थितियों का त्याग करने में गोपीयां मुर्धन्य हैं ऐसे बहुत भक्तों ने त्याग किया और अपने अपने स्थान पर विकर्म धन्यवाद के पाठ प्रार्थना करते थे जैसे प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज भगवान से प्रेम करने के लिए कुछ भी जंत्रणा सहने के लिए तैयार थे लोगों ने अपने पिता के द संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी था सारे देवता उसके बौस में थे और वह अपने पुत्र को मारने का हजारों प्रयास किए पर फिर भी पराजित महाराज भगवान को नहीं छोड़े क्या समझ कोई अपने जीवन का आवश्यक कर्तव्य समझकर के नहीं भगवान ने इतना उनका मन आविष्ट था इतना सुख मिल रहा था कि उसको छोड़े नहीं जाते ऐसा नहीं कि वो że अब तो बन गए हैं nie, अब इज्जत की भी बात होती है कैसे nie, नहीं भगवान के सौंदर्य जैसे nie, गुणों nie, अनुभव से nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, शरीर nie, जाए बदल जाए लेकिन nie, नहीं सकते। इस तरह से भरत जी ने छोड़ nie, nie, nie, nie, nie, nie, राजकुमारों को पत्नियों को राज्य बाय को मल की तरह सौंप दिया जहाँ जुवाई वर मल वा उत्तम अश्लोक के लावस तो मनुष्य मल त्याग करता है तो फिर उसकी फिक्र नहीं करता है क्या होगा इस तरह लोग राज्य और पत्नी और बच्चा छोड़ा तो कभी एक बार जाग्रत मंत्र छोड़ दीजिए सपने में भी नहीं विचार किए कि पत्नी कैसे होगी और बच्चा कैसे होगा इस प्रकार उन्होंने छोड़ा तुलसी सुदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे गर्व जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती है उस तरह से राजर्षि भारत की होड़ कोई दूसरा राजा या ब्रह्मर्षि नहीं कर सकता है ऐसा त्यागा था तो भगवान के रस को उन्होंने पाया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 जबकि उनको पूर्व जन्म की पूरी बात याद थी कि वो एक बार कह देते कि मैं राजा शिवभारत था देखते कितना उपहार ले लेता के राजा लुगाते उनके पास फिर कभी नहीं था राजा रघुगण भाग्यवान थे उनसे उन्होंने एक बार कह दिया कि हम पूरा भरतो नाम राजा कुछ नहीं कहा बता दिए ये कितना त्याग था सर्वज्ञ होते सब कुछ होते हुए जब शरीर जाने का अवसर आया शोर पकड़ करके ले गए भद्र के मंदिर में फिर भी नहीं बताए कि मैं ब्राह्मण बता दिए होते कि मैं ब्राह्मण हूं तो लोग नहीं मारते या यह कह देते कि मैं पता नहीं मैं राजा सिद्धार्थ हूं जिससे मैं ठीक है शरीर बदल जाओ कोई चिंता तो बिल्कुल देह से भिन्न है और ब्रदर्सी अंबरिस जो सामने कृत्य उत्पन्न की गई दुर्वासा के द्वारा में लेकिन कृत्या हाथ में प्रलय कालीन अग्नि के समान दाहक सूल लेकर के चली मारने के लिए लेकिन लिखा गया है कि अंबरिस महाराज एक पग भी पीछे नहीं हटे डरे नहीं थोड़ा और सभी लोग निकट पहुंचना चाहते थी, उमेश महाराज के तब चक्राकार करके सिद्धहन् से जला करके राख कर दिए उतने भयानक करते थे सुदर्शन चक्र की अग्नि आगे तो तस्वीर है तो इस प्रकार भक्तों को प्रस्तुत श्रीमद् भागवतम में किया गया है भगवान का मनन्यास है भगवान के सौंदर्य में एकदम मति का अभिनिवेश तो सारे सद्गुणों को देखना हो तो श्री गोपियां सब कुछ उनके भीतर है इसलिए श्रील श्रीदेव गोस्वामी बीच में श्री जनों को प्रस्तुत करते हैं और उसी के अनुसार भगवान के सौंदर्य माधुज भगवान के उस्करा चाल बोली ये सब भी बताते जाते हैं तो यही है कुशाल तार वास्तव में यही है प्रीति यही है प्रचार किसी के हृदय में भगवान को यदि धसा दे अगर भगवान के छवि अंकित हो जाए भगवान से प्रेम करने वाले भक्तों का भी स्टैंडर्ड बताया जाए कि इस तरह से प्रेम किया इस तरह से प्रेम किए इस तरह से प्रेम किया तो उसे होता क्या है कृष्ण का ये प्रश्न होगा किस तरह हम प्रेम करें तो जैसा किया है भक्तों ने उसमें अपनी अपनी वासना के अनुसार रष्णकारत कृष्ण के प्रति जो स्वरूप वासना है जैसी वासना है उसके अनुसार हम प्रेम करें लेकिन कृष्ण के विषय में सुनने से और कृष्ण के भक्तों के इन विषय में सुनने से स्वाभाविक कृष्ण से प्रेम करने की वासनाएं बढ़ to है, bardzo ważne. W tej chwili, że w tej chwili, że a tej chwili, że उसकी tej chwili, że w tej chwili, że w tej chwili, że w tej chwili, że वस्तु के chwili, że नहीं जानते हैं, महिमा नहीं जानते, हैं पर हैं हैं और जबकि उसमें कोई गुणवत्ता नहीं, केवल बातें भर हैं। पर श्री भगवान में, कृष्ण में तो अनंत सदगुण है, अनंत रास है। यदि ठीक तरह से बताया जाता है, तो जीवा कृष्ट हो ही जाता। जैसा कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की बातें सुनता है, तो भगवान उसके हृदय में प्रवेश करके और हृदय की गंदगी को बाहर कर a हैं a कृष्ण so, जब बहुत निराश थे भागवत के चार को याद आ w और तो वे यदि कृष्ण कथा प्रस्तुत की जाए। कि लोग कृष्ण के हो चार से तो दशा कथा पैसे लिखे हैं गीत काव्यों से तो एक लाइन है कि कीलागी या नीला है तकरार वे कहती है कि क्यों हमको लाए इस नारत में अब तो आप ही कुछ कीजिए ऐसे कहते हैं तुम्हारी कथा जब सुने बार-बार उसमें लाइन है करोता करोता ऐसा होगा ये होगा वही हुआ सुल्तान पैसे ने प्रस्तुत किया कृष्ण की विशेषताओं को सुन करके और जीव तो जीव है जीव का स्वरूप है कृष्ण का दास्तु तो बहुत से भक्त जवान लोग आक्रिष्ट होंगे भगवान के प्रति यही है प्रचार वास्तव में जैसे भी हो जिस विधा से हो कृष्ण को प्रस्तुत करना चाहिए जैसे भी हो सह कथा द्वारा, गीत द्वारा, पेंटिंग द्वारा, और भी अनेक विधाएँ हैं, जो जिस विधर्म दक्ष हो उस विधि से प्रस्तुत कर, अरबाजी यही कहा करते थे और यही उन्होंने किया है। यहां पर जो सिरमत भागवतम सप्ता रखा गया, है, इसका यही उद्देश्य है। कभी कभी भक्त हमसे कहते हैं, कोई कोई कहते हैं, बहुत ह और <laughs> बहुत हाई बात हो रही है तो मैं कहा अरे भाई कभी-कभी तो अपना आस्वादन भी होना चाहिए ना डॉक्टर लोग दवाई बांटते हैं सालों भर कल कल उनको स्वादिष्ट भोजन स्वयं चाहिए ना दवा है और बातें और दसों स्कंद की कथा बिल्कुल पाथे फत हुज Wyszło तो wojan, haw, sadz, dawa, wekę, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, स्वस्थ भी करने वाला है ja, ja, है ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, यहि ततारसairo kagiyamana hava sadhat swap manohirama ka uttam shlok guna nu vada human birajyat bina pasudna ye uttam shlok varta mukt purso ke liye swadu padarth hai un log iska swadan karte rog hai bandhan mukti unke liye और जो वैषयी हैं जिनको केवल शब्द चाहिए और खासकर के सुंदर रूप और स्त्री पुरुष का हाव भाव आपस में तो उनके लिए है भगवान ने बहुत प्रस्तुत किया है और कोई यह सुनना चाहता है कि कौन स्त्री कैसे किसी पुरुष में आसक्त हो रही है तो कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए भगवान इसीलिए सब लीला किए दुनिया में जानते हैं कि ये लोग ऐसे ही पढ़ेंगे और सुनेंगे इसलिए उन्होंने लीला करें प्रभावी कहते हैं कि इसके बाद है पॉलिटिक्स की बात करते रहते हैं राजनीति इसलिए भगवान राजनीति में भाग लिया हस्तिनापुर में यह वह नीति ऐसे है वैसे तो यदि राजनीति अच्छी लगती है तो महाभारत पढ़ना चाहिए भगवान उसमें अनेक नीतियां बताएं कि है और यदि अभी बहुत अच्छा लगता है विषय लोग भी बात कही जा रही जो बिल्कुल सम्मान है भक्त नहीं है कुछ नहीं है लेकिन बस वही अपनेयास कहानी नाटक पढ़ते रहते हैं वो वही अच्छा लगता है तो उनको चाहिए कि वे दश संस्कार का करें ये भगवान इसी आशय से स्पष्टोक्त और जो लोग बिल्कुल ऊपर हैं i to jest bardzo maya abyśmy mogli उनके że w tym momencie, który jest bardzo ważny, to jest bardzo to jest एक के लिए केवल chwili, और मन को प्रिय लगने वाला है दूसरे के लिए tej tisre तो हम लोग सालों भर प्रचार करते हैं और प्रचार में सामान्य जनता को प्राय सेम बात बतानी पड़ती है हमेशा ये स्वयं भी तो कभी-कभी रस स्वादन करना चाहिए यह आवश्यक और श्रीमद्भागवतम में बड़ी कुशलता के साथ सुखदेव गोस्वामी पेश कर रहे हैं इसमें आप देखते हैं कि गोपियों के कृष्ण के विषय में उद्गार हैं तो जो लोग श्री गोपीजन को नहीं समझ पाते हैं लेकिन वे प्रारंभ से ठीक से ये भागवत सुने तो सबसे पहले उनके मन में भगवान कृष्ण के प्रति ये भावना होगी कि ये सब साक्षात परब्रह्म है परम प्रिय सबके हैं परम आत्मा हैं परम बंधु हैं जगत श्रष्टा हैं जगत के जीवों के भर्ता हैं गति हैं साक्षी हैं प्रभु हैं राधे पढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते तब पता लग जाए कि भगवान से जिन लोगों ने प्रेम किया है उनमें सिरोमणि हैं श्री गोपीजन यह बात समझ में आ जाएगी यदि ठीक से सुना जाए और उसके अनुसार अपने-अपने संस्कार के अनुसार भगवान के प्रति लालसा पुदित होगी सनातन गोस्वामी आदि ये तो ब्रज भूमि और इन्हीं लीलाओं में रात दिन विभोर रहते थे और आनंद के आवेश में कुछ उन्होंने लिख दिया है उसको जो जिस भाव में उन्होंने लिखा होगा और उस भाव को हम लोगों का बाह्य मन नहीं पकड़ पाया डायरेक्ट भगवान का आर सब चेतन जीनु भगवान अरिंदन की भागवत सुनाया दो महीना वाराणसी में जयतन सब सुनाए इल प्रभु भागवत सिद्धांत एक बार आत्म हत्या करना थे सनातन गोस्वामी पाय जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ के व्रत के चक्का में जैतन महाप्रभु आगे और वहां आपका मेरा बहुत प्रिय मैं और प्राथमिकता करते हैं ईश्वर नहीं करना चाहते तो ये तो कैसे प्रभु को पता चल गया तो वाले संकल्प के किया थात्रक दिन मुझे मर देना है और उसमें कारण यह था कि शैतान महाक्रूर होते थे जगनाथपुरी में सनातन कोसान को वृंदावन जाना पड़ता था तो भगवान चैतन्य का जलों में वे करके गए थे निर्हरिकरण से, इसलिए उनके शरीर में बहुत खोड़े हो गए थे, खुजली हो गए थे, और चैतन्य महाप्रभु इतना प्रेमी थे सनातन गोस्वामी के यहाँ लाश है कुलादिके कि जब भी देखते थे तो सीधे अक्वार में भरते थे। तो सनातन गोस्वामी के शरीर काफी है, रॉक, उनके शरीर पर लगता बार-बार मना करते थे बारंबार बार मना करते थे तो मानते नहीं थे इसलिए उन्होंने सोचा कि शरीर को रखना ठीक नहीं वो निर्णय कर दिए थे रक्षेत्रक दिन जगन्नाथ जी रास्ते चले ले चक्का के अंदर आज जाऊंगा कौन देखता है इसके शिवा हर सही कथा है लेकिन रक्षेत्राय के कुछ दिन पहले ही शैतान महात्मन ने मना कर इस प्रकार से जो लोग भगवान के प्रिय रहे और वे लोग भगवान की लीला भूमि में रहकर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वृंदावन मथुरा मेरी सबसे प्रिय भूमि है और मैं चाहता हूं कि भक्ति का प्रवर्तन वहीं से होना चाहिए में लिखा है कि जहां पर भगवान के प्रेमी रहे हैं कोई भी realise करके समझ सकता है कि उस भूमि में विशेषता है उस भूमि में वो गुण है कृष्ण के प्रति आकर्षण हो ही जाएगा वृद्ध भूमि के मिट्टी में राज में जो विशेषता है वो दूसरी जगह नहीं है वहाँ रहने वाला व्यक्ति ऐसे भी कृष्ण में आराध्य हो जाता है उधर चले गोपियों को समझाने के लिए तो रत्ताकर जी लिखते हैं कि भूमि के प्रभाव भाव औरे भरने लगे गोकुल गली के का जोए वहां रखे रथ से उतर कर के नहीं भी रथ पर ही थे वहां गोकुल गांव के निकट पहुंचते हैं भूमि के प्रभाव भाव औरे भरने लगे ज्ञान के ज्ञान मर्तण्ड के सुखाए मन मानस समय हरे हरे जो घनस्यां भरने कुछ जो ज्ञान से सुखाया हुआ हृदय था उसमें घनस्यां छाने लगे मथुरा कृष्ण के साथ रहकर के उनके मन में कृष्ण उतना नहीं बसे थे जितना गोकुल में प्रवेश करने पर बसने लगे बिंदुजी ने तो लिखा है कि उलझकर बस से कांटे लगे उद्धो को समझाने तुम्हारे ज्ञान तुम्हारा ज्ञान पर्दा फहर देने पे प्रेम दिलाने वो कांटे उलझ रहे थे उनके धोती से तो ऐसा लगा कि कितना प्रेम है कांटे समझाने थे आए हो ज्ञान की गत्तरी लेकर तुम्हारा ज्ञान का पर्दा हम फहर दें तो ये ब्रज भूमि जहाँ पर यह भगवान की अपनी खास लीला भूमि है और जगह जैसा धाम नहीं है कि बस भगवान सवारी पर चल रहे हैं रथ पर चल रहे हैं इधर उधर घूम रहे हैं जिंदा वन बैलगाड़ी पर पर नहीं चल कभी कभी हजार बच्चा से चल ऐसे लोटना चलना इस प्रकार उस ब्रज भूमि में रहकर आचार्यों ने सब लिखी हैं और हम लोगों का समय सालों भर कहीं कहीं बीतता ही रहता है अवश्य बात है कि भगवान की सेवा करते हैं पर सेवाओं में जो बहुततर कम है चाहे कोई कुछ भी सेवा करे जैसे आदमी खाता है सोता है उसी तरह से कोई सेवा करे लेकिन भागवत सुनना बोलना पढ़ना ये कौन यह ऐसा नहीं है कि जैसे और क्रियाएं है सांस लेना पानी पीना भोजन करना और सोना ये कॉमन क्रिया है चाहे कोई कुछ भी प्रचार कर ले या कुछ विश्राम करता भोजन करता है। तो उसी तरह से कोई भी प्रशिक्षण का काम करे लेकिन भागवत सुनना कॉमन है भागवत सुनते हुए सेवा कर रहा है तब तो ठीक है नहीं तो फिर संदेह हो सकता है कि ये सेवा है कि नहीं है। धर्मास्वानश्चिता हपुंसर विश्वक्षेन कथासु यदि नौत्पादयत् यदि रत्तिर समय रहिकेवलं यदि सिओ के समाज में एक सर्वशेष विष्णु बोल रहा है सुब्बस्वामी कोई कहे कि ये तो आप दूसरे की सेवा पर कटार्ष कर रहे हैं मीटर ये है अगर रति हो रही है भगवान की बातों में भगवान को नाम जपादी में तो समझना, है। है। है, तो समझना चाहिए कि ठीक हमारी जो गतिविधि है कोई विशेषाभाव है ठीक नहीं है अगर मीटर गलत बता रहा है यदि रूचि नहीं हो रही है कृष्ण कथा में खासकर जो सुनने हैं तो समझना चाहिए कि ये ठीक स्थिति नहीं वो भले देखने में लगे भगवत सेवा लेकिन वो ठीक स्थिति नहीं है क्या है श्रम एव ही केवल वह केवल लेबर है अगर यह आपको हलिया जाए वह लेबर है तो इतना ही काफी है लेकिन ही एव केवलम ये तीन तीन अवग्रह लगाए जा रहे हैं निर्धारव के लिए वह लेबर ही है और उसका फल कोई नहीं है ऐसा ही और एव एवा शब्द लगाया है, ही एवा लेबर ही है लेबर एवा परिश्रम के अलावा कुछ नहीं क्यों नहीं एक कुछ कुछ तो उसका खोल होगा ऐसे कहते हैं केवलम श्रमा ही एवा और केवलम कह कर क्या कह जा रहा है यदि कृष्ण की कथाओं से प्रेम नहीं है तो और जो कुछ भी है सेवा प्रेम और सब नातांकी हो जाए नाटक मात्र हो जाए अरे भागवत के वक्ता शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं और नेमी शरण के भी से जन सब कुछ छोड़ करके नेमी में जुटे हुए Słani kot, ań kalim agotam agyayo, sze trismeń balsnowej wajum, a siena dili sotrena kathayam saksana hari. Hamlu kalju kuaya, aia huajan kulskib hai se bhak karke aga hai. A tu katha to jug hoga na kinem. Kathayam saksana hari, hari kathayam Sakshana katha kelio poole osa hai. इसके बाद देखेंगे ड्यूटी जो है वो करेंगे नहीं करेंगे कथा के लिए पहल आवश्यक है हम लोग भाग करके आए हैं कलिम आगतम आगया है झुटे कथा हम क्षण हरे बहुत महत्वपूर्ण शब्द है एक बार तो कहते आसीना दीर्घ सत्र हम लोग दीर्घ सत्र में बैठे हैं दिन का एक हजार वर्ष तक जड़ चलने वाला बहुत लंबा काल माना हम लोग यहां जग के आधा घंटा में ही संपूर्ण कार्य करके खत्म कर तो इस बार का जग तो 1000 बरस तक चलने वाला बोला था और सारे जगत में फैल चुकी थी बात कि दुनिया के सबसे श्रेष्ठ लोग जुट कर इस जग की कर रहे हैं जग का और वहां पता लगा कि उस जग कुछ नहीं कर रहे हैं भागवत और लोग इसी के लिए जुटे ही थे शायद कथा के लिए लोग कहते हैं कथा में जा रहे हैं तो हो सकता था कि उनके घर के लोग या और लोग आने ही नहीं देते तो जब के लिए जा रहे ऐसा देखा जाता है ठीक है ठीक है ठीक है जग ठीक है और ठीक है लेकिन कथा में शायद पहले से ही परंपराएं आ रही हैं तो इसलिए ये लोग जग का बहाना बनाए थे और इतना ही नहीं आगे चलकर ऋषि लोग कहते हैं अस्मिन, अनाश्वास धम तो पहले से ही जानते थे तो चालू किए तो सब अब देह धूमिल हो गया कपड़ा भी धूमिल हो गया मन भी धूमिल होता जा रहा है पता नहीं इसका क्या हल होगा बहुत कृपा हुई कि आप आ गए अब हम आज ही इसको बंद कर रहे हैं ऐसा लोग कहते हैं और आप तो मधु पिला रहे हैं भगवान की कथाएं पिला रहे हैं इसलिए बस ये इसी के लिए हम बाउसा ह� इस प्रकार कथा के लिए मन में आग्रह होना से पहला गुण यही है कृष्ण को समझने के लिए कथा श्रवण की तुलना अन्य किसी कर्म से नहीं की जा सकती यहां तक कि भगवान का ध्यान और पूजा भी छोड़ कर के कथा सुनने की बात आई है भगवत में चरित सुनना ही ताज ध्यान रामचरितमानस में आया है कि ऋषि लोग संकादि कादि ये ध्यान छोड़ करके कथा सुनते हैं और सारा काम छोड़ कर ले कथा सुनाया तो यह हम लोग इसलिए कि सारी सेवाओं में भी यही बल देता है सिर्फ़ भागवत सुनने की व्यवस्था सिर्फ़ प्रभु ने दिखिया सवेरे प्रतिदिन सुनने की जो व्यवस्था है वही यही इसी शिष्यधान्त का प्रतिपादन करता है सुना सुना यही करने के लिए मनुष्य शरीर मिला नहीं तो शूद्र ऐशान निरणांगम वर्त्या न नम्रति इच्छाता बारह श्रृंखला को समय कहते हैं कि जो लोग कथा नहीं सुनते उनकी उनका दिन व्यर्थ के कामों में बीत जाता है और रात्रि निद्रा आदि व्यतीत रात निंद में या व्यववाय में और दिन घर के काम धंधा में या कला में ले जाता है या और जो लोग भगवान की वार्ता सुनते हैं उनका दिन व्यस्त नहीं जाता। 24 घंटे में यदि वे एक दो घंटा भी सुने आधे घंटे भी सुने या पढ़े तो उनका वो पूरा 24 घंटा साथ धाम आ जाएगा। जैसे माने जब वृक्ष है वृक्ष की एक साखा भी अगर फूल गई तो कहा जाएगा कि ये फलवान वेछ भगवान तो कहा ही जाएगा तो इसी तरह से मनुष्य शरीर को बहुत समय मिला है तो आयु हरतिワイ पुंसा उदय नष्टम तजन लसो तस्य तेज क्षण लितौ उत्तम श्लोक वाला है यह सूर्य है डूब रहा है, है। लेकिन वास्तव में यह उग रहा है न डूब रहा है यह aju haratiwaj pun sami tasy yadity uś vekti ki aju kiska jad chanah yaki uttamaślu kwaartaya nita jiska thoda samay bhe krishniki warty kathah bieta, kirtan uśke aju ka khandan apharan surj bharwan naihi kar saktaya uśka jivan sa hark nita कुछ लोग अर्थ करते हैं कि वह छांड नहीं काट सकता है सूरज जो छांड उत्तम अश्लोक की बात करने लगे लेकिन यह अर्थ नहीं है सरपा सिरदा सामीजी कहते हैं जस छांड है या कि उत्तम अश्लोक वार्ता या नीता दस से आयु सूरज हमारा इसकी आयु सूरज नहीं हरा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हे हरे तो इस तरह श्रीमद् भागवतम में बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं और मनुष्य की हमारे है वो जो कार्य करता है तो उस कार्य के विषय में उसे यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि मेरा काम वास्तव में सही है या नहीं है या यह हमारे लक्ष्य की प्राप्ति कराएगा नहीं कराएगा भक्तों के मन में भी इस Pan मन में że w है कि हम जब कार्य roku, że w tym roku, że w tym roku, करना w tym roku, że w tym roku, że w w में roku, że w w tym यही धुरी है Nikt nie siedł, że Krysztań przyjmie się, है, श्रमर nie Sramar Sroma nadi Sramar że się to zrobi. Sroma pahala. się, है प्रधान या पहला। Sroma आदि, się, जिनमें प्रधान है ऐसे साधनों से हो जाता, और होते ही कृष्ण प्रेम तो यही करने के लिए कहा गया है, इसको अभिधेय कहा गया है शास्त्र में चेतन महतो कहते हैं अभिधेय वसिषि को करना है शिव करना है। और जीव गोस्वामी पाजी जब इस बात को कहते हैं चतु तो चतुर्श्लोकी का श्लोक कोट करते हैं जब भगवान ब्रह्मा से कहते हैं एताव देव जिज्ञास सर्वत्र सर्वदा है कई बार बात करें सुبدا गोस्वामी कहते हैं तस्मा भारत सर्व आत्मा भगवान हरि ईश्वर श्रुतव्य कर्तव्य चस्मतव्यस्य इस श्लोक में सुध गोस्वामी कहते हैं कि तस्मा देकेन मनसा भगवान सात्वतां प्रति श्रुतव्य कीर्ति तव्यस्य धीयस नित्यदा जय पूज्य सुनित्यादा और एक जगह आया है हरि सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र का है सब जगह अपने घर में ऑफिस में हरिद्वार में बॉम्बे में स्वर्ग में नरक में ब्रह्मलोक में इंद्रलोक में कहीं भी यही काम करना और किसी भी काल में चाहे ठंडा का काल हो चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो चाहे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे तो जिस कार्य की भुरी भुरी प्रशंसा शास्त्रों में की गई है प्रत्येक व्यक्ति घूम कर ये शी पर आ रहा है आप देखें कोई भी वक्ता जैसे सबसे स्वीकृत है, वक्ता हैं कृष्णा प्रेम की बात कहने वाले स्वीगोफीज़न लेकिन वे कहती तब कथा मरतम तत्त्वजीवनम कभी भीड़ी तम कल मशात हम श्रमण मंगलम श्रीमदायतम भूयि गनं किते भूरि दाजन आपकी कथा ही अमृत और पीने से नहीं केवल इसके विषय में सुना जाए तो ये मंगल कर देती ऐसे कोई पेड़ दुनिया में नहीं है या दवाई जिसका नाम सुनी और बस उस फायदा कर दे तो कृष्ण कथा है कि सुनने मात्र से मंगल है श्रवण मंगलो श्रीमद आत्म यह है इसमें कृष्ण प्रेम भरा हुआ आत्म यह कथा फैली हुई है छिपी हुई नहीं है आत्म का है व्याप्त सारे ब्रह्मांड में सभी जानते हैं कृष्ण के विषय में भूमि ग्रणतेते भूरि दाजना इस पृथ्वी पर जो कृष्ण कथा ते रहते हैं घणंती बोलते रहते हैं वही सबसे बड़े दानी हैं इसलिए घोरदा बहुत बहुत ते बहुत बहुत ते रहता है यह श्लोक अपने आप में प्रजापत है गोपियों का मंतव्य भगवान के कथा के विषय में जो सुददेव बीच-बीच में जो कहते हैं सारी कथा कहने के बाद महाराज परीक्षित से कहते हैं कि महाराज उत्तम स्लोट में निरंतर प्रेम चाहते हैं, अमन प्रेम चाहते हैं, उनको चाहिए कि भगवान उत्तम स्लोट की लीलाओं को अभिष्णसह कहे और सुने। निरंतर या बारंबार, बारंबार इसको कहें। कृष्णे अमलं भक्तिं अभिपस्मान, जो चाहता है कृष्णे अमल भक्ति हो, तो चाहिए कि यही कहे, यही सुने। अच्छा रजसी भरत जी का जन भरत जी का विचार सुने, वे कहते हैं राहु गणेश तक तपसा में जाती नक्षे जय नेहरपुरा अग्री हालवा नक्षम न सांन नहीं वो जलाल में सुरज बिना महत्पाद रजोस विशेष करे महात्माओं के चरण रज में विशेष करने पर कृष्ण मिलेंगे कृष्ण पर मिलेगा कैसे जत्रोतम श्लोक गुणानुवाद महात्माओं का लक्षण बता रहे हैं कि जब उत्तम श्लोक कथा प्रस्तुत है, उत्तम श्लोक सर्किश्व की कथाएं इतनी फैलती हैं कि दूसरी कथाएं दूसरी बात के लिए अवसर ही नहीं, मिल हैं हैं नहीं मिलता है। ग्राम में कथा विघात, ग्राम में कथा पर विशेष घात हो जाता है, विघात। इतनी कृष्ण कथाएं फैलती हैं कि दूसरी बा� ऐसे महात्माओं के समाज में रहने पर, अपने आप कथा सुनने पर कृष्ण में Panie में Panie हो Panie जत्रु Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, प्रस्तु Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, उद्गार परी असोन का दे ऋषियों का मैत्रेय जी का विदुर जी का ब्रह्मा जी का वेदव्यास देवता या किसी का भी कोई तो सबका सेंट्रल पॉइंट आता है कृष्ण का सब घुमा कर पर इसी को सफलता बना दिया इस प्रकार हम लोग जो कर रहे हैं वास्तव में इसका अप्रिसिएशन इसकी प्रशंसा भागवत के बड़े-बड़े मनीषियों तो हमें प्रसन्न होना चाहिए कि हमने ठीक किया है, अच्छा किया है। वास्तव में शास्त्र का, साधुओं का, गुरुजनों का यही आदेश है, यही करना है। वैसे तो अनेक थ्रूटी विश्वति होती रहती है, लेकिन अपने शक्ति के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार जो कुछ भी होता है, वो सब भगवान की कृपा है। बारंबार परस्पर हरि गुण संवाद होता रहता है और कोई बात नहीं कि हरिद्वार नहीं पर हरि सर्वत सर्व पर यहां का एक वातावरण बहुत ही सुंदर है वही है कि मां गंगा यहां है भागवत में लिखा गया है कि जो गंगा जी में स्नान करते हैं और भागवत सुनते हैं to nie było सिद्ध Krishna प्रेम की प्राप्ति होती है ये चौथे 24वें अध्याय में आता देखेंगे ये वे कार्यक्रम में करके यहां संजोद दे और उनके साथ उन लोग उनका जो जो लोग सहयोग किए हैं उन सबको पूरी पूरी धन्यवाद है सबसे पहले बहुत प्रेम से जो व्यक्ति हमारे सामने आए और i इस jest bardzo को सफल बनाने में momencie, बहुत प्रेम से उत्साह से w tym momencie, że w tym momencie, से w w tym momencie, że w tym momencie, w tym momencie, że w नहीं और हमको तो पढ़ने से फुर्सत थी ही नहीं थी और बात हम सुन सोचते और इसी कथा की तैयारी में बहुत से भक्तों से भेंट नहीं हो पाई कुछ लोग भेंट करना चाहते थे मैं यहां से जाकर के लिखता था और दो-दो टाइम कथा होने से हमेशा इंग्लिश में घर न उठने पर मुझे सबसे पहले एक फिक्र लगी रहती थी कि केशव कौन श्लोक आ रहा है तो आरती में नहाने से पहले में पढ़ने क्योंकि भक्तों को सुनाना था बताना था तो कोशिशो अपने तो पहले समझें कि क्या लिखा गया है इस तरह से अवसर मिला भगवान की लीलाओं को पढ़ने का मैं तो अपने को धन्य मानता हूं कि इस तरह से लगना पड़ा योजना ही करना होता है तो पढ़ाई होती है आप सबको बहुत धन्यवाद है जो भी आए इस सात दिन के लिए आए या छह दिन के लिए पांच दिन के लिए दो दिन के लिए एक दिन के लिए आवाज से भगवान की कृपा के हाजिर है ऐसा लिखा गया अपन कुरान में कि कोई कथा में एक दिन आवे घंटा आवे कुछ भी आवे तो आने में एक सुई सही मनोरथ करना पड़ता है कई क्रियाएं होती है उनको रोकना पड़ता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि कभी-कभी आदमी फ्री हो जाता है सात दिन कोई काम ही ना हो आने के लिए कहीं पर पहले से कई क्रियाओं को रोकना पड़ता है वह ये रुका रहेगा ये रुका रहेगा ये रुका रहेगा रुके रहो फिर आकर के करना ही है लेकिन अब कभी कभी आज भी जब हालों से जाता है तो देखने लगता है कौन कौन ईमेल लाया है कौन कौन चीज़ आया है क्या क्या करना है क्या लेन देन करना तो बहुत बातें छोड़नी पड़ती है बहुत काम छोड़ना पड़ता है ऑफिस बंद करना पड़ता है यह काम करना है सब करना है तो वहीं से श्रवण चालू होता है यह नहीं समझना चाहिए कि यहां हम तो हम सुन रहे हैं तो वही श्रवण है जहां से तैयारी चालू हुई संकल्प उठा में वहीं से श्रवण चालू और मान लीजिए किसी कारण से pawi pullę आ पाए तब भी daję, तो kisi kanańską dechtań farmat, machiny, cała ta, bla, ja daję, ja daję.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 Ma naજ ioમ Radharani Radha Rani ke charan, Braj Rani Tak kurde, taki tak kurami, tak kurde, tak Panem Północnym, Panem Północnym, Panem Północnym, Panem Haluki kisori słonę u mori brisbhan. Haluki mori Zami, czegolito irak, czegolito irak, czegolito irak, czegolito irak, जाको श्याम उरहे श्याम हैं बुलाते Rady, rady, rady, tutaj, राणी के चरण बृज के की महिमा रस खानी ने बखानी जाकी महिमा ने बखानी महिमा Thank <laughs> you. I'm so young, I'll take you Uważali go o potem. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare Hare और जिस प्रकार से महाराज सिंह ने इसकी व्याख्या की, दो अध्यायों का अध्याय 20 और अध्याय 11 अध्याय 20 में विभिन्न प्रकार के उपादेय और हे शिक्षाओं को महाराज बताए हम सोचते हैं कि जो भचार में भक्त लोग कार्य करते हैं, उन भक्तों के लिए जिस तरह से महाराज इसको बताए, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने भचार कार्य में इसको उसे दिन प्रयोग कर सकता हूँ। भले ही जिसमें से ये सामान है, और इस तरह से इन्होंने बात बताई इसमें कुछ ऐसे बड़े ही उपाधियाँ छाए हैं जो कि मेरे यहाँ बैठ गए जिस प्रकार से अस्तुलोक नाम है कि सुवा और सां जब मिलकर बादल खुदे करके तर तर कावा लगाते हैं तो उस समय वातावरण बहुत ही सुंदर हो जाता है उसी प्रकार से बैष्णववान गीता भागवत का पाठ करते हैं तो वातावरण सुध हो जाता है उसके बाद एक दुग्राशो संख्या 15 में कि किस प्रकार से पर्वतों पर मसालिक में मुस्लाधार वर्ता होता है पर्वत इसका समझ करते हैं ठीक उसी प्रकार से जो अधुक्षर कास्तरां धर्म किया है, जिनका चित में लग गया है, वो कितना भी संगठ क्यों ना आए, वे लोग मुझे शांत कर सकते हैं। टाइम लोग प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी, हमारे घर में सब लोग भक्त हैं, फिर भी हमारे घर में संगठ क्यों आता है? संगठ तो आएगा ही क्योंकि मौजिक संसार है, ले� जो प्रेशर हवा वायु हो गए हैं संपर्क पढ़ने पर भी उन्हें इसका कोई प्रवाह नहीं होगा इस प्रकार से वह व्यथा हुई और मुख करके प्रथम बार उन्हें ऐसे बिंदुओं के ऊपर वكيل लाए पढ़ी लेकिन इन व्याख्या मैं सुना इन्हें मदमस्तक पड़ा छाया हुआ है कि किस प्रकार से ये 10 श्लोक हैं उनमें से दो स्लोग ये प्रथम हैं सात और आठ नेत्रों का क्या फल है और कृष्ण के कार्य कलाप का वर्णन उसके बाद अन्य स्लोग जैसे जिन का सौभाग्य गुणामन और भूमि का सौभाग्य उसके बाद रानियों का सौभाग्य स्वर के ज्ञान नाम का सौभाग्य नदियों का स्वभाव वृक्षों का स्वभाव यमुना जी और नदियों का स्वभाव मेघ का स्वभाव हिम का स्वभाव गिरिराजों का स्वभाव उद्यानिका ग्राम बहुत ही समृद्धम से महाराज के भागम के इस अध्याय के दो श्लोक हैं मुझे बहुत प्रिय हैं एक तो सिर्फ आपदेव को सारी बने इसको और दूसरा हंताएं मंदिर वाला हरिदास वर्ज़ इन्हें याद है आज पटिस्ताब वाले हमारा के साथ ही हम लोग निराश दबंध कर रहे थे तो कुसुम सरोवर के बगल में हमलोग बैठ करके और वहाँ पर एक स्लो काव्यना मनाया किए थे और मुझे उसी दिन याद हो गया था और आज और कोई हमें याद है और मेरा वो प्रिय श्लोक है ये हम ताय मदीय बला हरि दास कि किस प्रकार से भगवान किस प्रकार से भगवान का भजन करने से सबको लाभ होता है गिरिराज जी के विषय में गोपियां विवरण कर रही हैं कि अगर आप कृष्ण जन्म स्पर्श प्रमोद भगवान का सेवा कर के आनंद का अनुभव हो जाए या भगवान को आनंद दे रहे थे जैसा कि महाराज कि किरण के त्रिन लगाएं पत्थर इत्यादि सब कोमल हो गए थे भगवान जब वह चारण करने जाते थे, थे तो गोपियों को बहुत दुख होता था यह अनुहार मात्र करके कि कृष्ण के चरणों में कंकर पत्थर कांटे इत्यादि लगे। लगेंगे यहां कि महाराज सोदा ने एक बार भगवान के लिए दुता का उपयोग करता किया आओगा और उन्हें कहा कि लाला तुम्हारे लिए ये दुते की व्यवस्था है कि तुम जंगल में जाते हो मुचारण करने के लिए मतलब चढ़ाने के लिए तुम्हारे पैर में चोट क्या कादे क्या देंगे लेंगे तो भगवान ने कहा मैया भोले तुम्हारी माता है वो ला भगवान ने उसे असफल कर दिया लेकिन भगवान ने वास्तव में जरूरत नहीं थी क्योंकि विराज गोवर्धन और ब्रजराज कितना आनंद दे रहा था मेरा थोड़ा अपना पर्सनल अनुभव जो मैं बता रहे थे भगवान का सक्षात अवतार महावत बैगुणवा जी बताएं अपने उद्भव में भागवत की कथा से सौ अवतार धीर होइया सूर्य जदी काने बार-बार भागवत कथा से भगवान का अवतार है भागवत कथा से सौ अवतार लेकिन ना क्वालिफिकेशन क्या है धीर होइया सूर्य जदी काने बार-बार संहारिक वो जदी मन बार-बार कि भगवत कथा सुनते रहे सम भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते यह व्यवस्था है कि स्वागत तथा नववत का सुनने के लिए भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए है यह तो ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से कोई स्त्री अपने नयहा से ससुराल जाती है उसे कैसा लगता है जब वह ससुराल से नयहा आना चाहती है तो विभिन्न प्रकार का उमंग रहता है। तो कई दिन सजाना शुरू कर देती है, कुछ लोग कुछ ले जाना है, क्या करना है, और अपने मां के पास मिलती है, परिवार वालों के पास मिलती है, और कुछ समय रहने के बाद जब उसे जाना पड़ता है, तो उसे किस दूर हो होता है, सर्वसमस्थते हैं। उसी प्रकार से सात दिन कर यदि कहा आपने काले सोसाइटी मिला अब जो विश्व हो रहा है वहाँ से मलाइक उगता है लेकिन जाना पड़ेगा भगवान का सेवा ज्ञात्रा पड़ेगा मैं ज्ञात्रा नहीं बोलूँगा मैं आप लोगों को एक नोटर देना चाहूँगा इस प्रकार से हर सब जगह हो पर्याप्त मात्रा में लोग सुनें, जीवन का लोक स्वास्थ्य में नहीं है और जितने काल हैं सब बाहे कार्य हैं उस काल के बिना ही एक काल हो सकता है दो आगे अंतरराष्ट्रीय किस स्वास्थ्य संस्था स्थापना किए इस हर को सुनने और सुनाने के लिए इसके अलावा और कोई सरकार नहीं है कि साहूकार अपने आप होगा, जिसका हमें सच्चाई अंदर नहीं देखा है। तो जो बहुत लोग व्यवस्था करते हैं, वो लो लोग भगवान के अहेतुक किराब के पात्र हैं, कि लोगों को सुनने और सुनाने का स्रोत देते हैं। महाराज के अहेतुक किराब से, और मैंने दो बार मार्गदर्शन करा है, एक रामुद समय और एक वास्तविक के समय उसी प्रकार से मैं हम लोग बिहार लो में तीन चार जिला पर आवर्त था चार जिला पर था है गुर्डा में खदीमा में गुर्डा में और कारी में तो खदीरी चूंकि मेरा जन्म स्थान है तो तो, लगा तो वहां पर अगले साल जो कहाँ है मैं सब लोगों को अमंत्रित करना चाहूँगा इस साल 9 अस्तम का काम हुआ आने वाले साल में 10 अस्तम में गोकुल लीला करना होगी नामचार लीला गोकुल नीला मत दुर्गा मां नीला मथुरा नीला द्वारका नीला तो गोकुल नीला त्यौहारी में होगी हम सब को करता अपना करते हैं आंदोलन करते हैं सब यह है महीने करके 27 वर्ष 9 महीना 23 प्रणादि आज्ञा है यह है।, है कि होली से 1 महीना पहले का पूर्णिमा है गोधोणिमा होली को पड़ता है होली के दिन? उसे एक 1 महीना के पहले का पूर्णिमा और उसे भी 10 दिन बाद है और उससे 10 यदि कथा नमोचातक से महाराज की चैन के रूप यात्रा में वहाँ पर हो वह कच्चा शहर है और हर नाम भी हो तो हम लोग जश्न करते हैं हमारे बाशुदेव दास जी हमारे इंटरनल कुहर जी हैं कजिन जी तो उनके सजोग से हम लोग जश्न करते हैं तो मैं आप लोगों के लिए मदद कर करके और मैं आप लोगों को चलो मैं पाठना करू� कि तात्पर्य कथा हो रहा है बहुत अच्छा है यह प्रहा भी है जब हरि कथा सिद्ध गोस्वामी कह रहे थे तो ऋषि का अलग अलग लोक लोक आंतर से लल्ला जी ने मुक्ति मारे और अपने आप को पहुंचे कथा सुनने के लिए तो हमें एक आदत है वे दे विल यजवे जब इच्छा होगी तो भगवान सब व्यवस्था करेंगे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 कुछ था नहीं था हम तो जब देवकी नंदन परोमन जी पर आए तो लगा कि उन्होंने दृष्टि प्रदान कर दिया क्या कहना है कितना कहना है कैसे कहना है हर एक दृष्टिकोण से कुछ तो वाणी से कह दिया और बचा खुचा उनको कहना था थोड़े ही साथ में से उन्होंने कह दिया तो उन्होंने दृष्टि तो दे दिया कैसे कहना है कितना कहना है कहां से प्रारंभ करना है और जो कुछ बच जाए तो वो बच्चा खुशा जो है आँखों से पाल इसे रोजी का बता रहे थे कि एक उसे पुष्त्री के जो अपने सवंदी के घर जाती है सवंदी को छोड़कर दूसरे के जाती है तो उसको एक दुख होता है या इस कथा का जब आयोजनाज अंतिम दिन है समापन हो रहा है इसे अनुदान का थाक्षार्षम आपन हो जाएगा। आ, हम लोग भी कुछ अंश तक ऐसे व्यवस्था में हैं। अनेक बार ऐसा लग अनुभव हो रहा है कि जैसे माता पिता जब अपनी पुत्री का विवाह करते हैं, उसे भेंजने लगते हैं उसके ससुराल में, तो उनको दुख भी होता है और सुख भी होता है, साथ-साथ होता है क्योंकि उनकी वाली कहाँ दूसरे के घर में जा रही है, जिसका पाल उनको संसे घर में हुआ, तो एक तरह से उत्तरदायी तो जब समाप्त होता है तो आनंद भी होता है कुन, उन... लेकिन साथ साथ दुख भी उनको होता है, तो यहां भैष्यव आए हुए हैं, दिन तक साथ रहे, और लोकल या तो आज ही कुछ लोग जा रहे हैं, तो हम लोग परम बात का दुख भी हो रहा है कि ये कल चले जाएंगे हम लोगों के साथ नहीं रहेंगे तो यह व्यवस्था के तरफ से हमारा अनुमोदन है कथा के विषय में उस विषय में भी जैसे श्रीमद्भागवतम की कथाएं हम सुनते हैं भगवान की कृपा से कृष्ण की कृपा से हमें सौभाग्य मिलता है हमें इसके थोड़े दिन पहले भी हमको अवसर मिला था बॉम्बे में जाकर कथा सुनने का और फिर भविष्य में भी आता रहता है लेकिन यह जो कथा स्त्रीमत भागवतम की हुई तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लग रहा था वो अनुभव हो रहा था कि जैसे किसी व्यक्ति का सौभाग्य का कल्प है ऐसे सौभाग्य सौभ बहुत मधुर है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन यह कथा सुनने के बाद ऐसा हृदय में लग रहा था कि हम लोगों का जो सौभाग्य रूपी कल्प वृक्ष है, वह पल्ल, पुष्पित और फलित हो रहा है, क्योंकि स्नेहभाव उत्तम में अथवा सभी शास्त्रों का जो निशोल है, जिस स्थिति को प्राप्त करना, जिस भाव को प्राप्त करना, तो, ऐसे तो किसी भी कथा को लेकिन यह जो स्त्रीलभागोतन की कथा हुई तो ऐसा लगता था कि हमारा सौभाग्य रूपी जो कल्प वृक्ष है उसमें पुष्प और फल आ रहे हैं कारण यह है कि इस कथा में भगवान के जो चरण हैं जिससे भगवान का जो गोप आवेश है गोप रूप में हर समय का हमें हमें ध्यान तनाय मैं शुरू शुरू से नहीं दे सका सुना क लेकिन जब भी भाग्य प्रसंकेत की जगह पांच मिनट होता है तो उस पर्यटन करने का पर्यटन उसी समय में खत्म करने का भगवान का जो गोप आवेश है श्रीबिंदा बंधाम में भगवान अपने को गोप रूप में प्रस्तुत करते हैं और नंगे पैरों से निरंतर श्रीबिंदा बंधाम में जो नीला करते हैं तो वह है जो भगवान के चरण कमल ह चरणों में लालिमा है और चरणों के लालिमा के साथ साथ है वे भगवान के चरण कमल गोपियों के जो उर पर वक्षस्थल पर कुंकुम लगा रहता है उसे भी रंजित है तो भगवान का वह चरण कम अपने आप में उसमें लालिमा है लेकिन गोपियों के स्वरोजों पर पूर्व पर हृदय पर लगे हुए चंदन से और कुंकुम से विशेष र� तो यह और उसने शौकुमार है, शौकगंध है ये चरण हमलों के हृदय में सात दिन तक कम से कम जिस हम लोग कथा सुनते थे तो वह चरण हमारे हृदय में उभरे रहे और मैं एक विशिष्ट उसी क्रम में लीलावली जिसका वर्णन किया गया है जैसे मैं पहले कहा कि देवी नंदकुमार को दिशा भी दे दिया तो उन्होंने आश्र विशेष करके जो 16वां है नहीं 15वां है जिसमें उसमें भगवान के चरणों की छड़ी प्रस्तुत सुमति गोप गोपी आसमित राधा रानी और अन्य गोपियां प्रस्तुत करते हैं कृष्ण के उन चरणों को और वह है कि भगवान किसी वृक्ष पर चढ़ जाते हैं विशेषकर बट वृक्ष पर और सा हैं जम्ना जी के अंदर तक तथा मानसी गंगा के अंदर तक फैली हुई हैं तो उसमें भगवान एक जगह पर चढ़ चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद अपने युगल चरणों को महाराज जब बढ़न कर रहे थे तो चरणों का बड़ा बढ़िया हो ध्यान करने के लिए हमलों को प्रस्तुत हमलों को बातें बता रहे थे